पौराणिक रीति से विचार करने पर क्या प्रत्येक प्राणी का जन्म लेना सार्थक सिद्ध होता है भगवत शंकराचार्य महाभाग ने स्वयं ही उत्तर दिया कथमा भी नहीं तो किसका जन्म लेना सार्थक है यश पुनर्न जन्मा जो भाव या पुनर्जन्म पर विजय प्राप्त करने की भावना से जन्म लेता है अज्ञान सिद्ध पुनर्भव की योग्यता को जला देने में जीवन काल में समर्थ होता है जिसका अंतिम जन्म होता है प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करने पर उसी का जन्म लेना सार्थक सिद्ध होता है जो लुल्लू शमशान के राही है उनका जन्म लेना सार्थक नहीं है मरना किसका सार्थक है अनंत कोटि ब्रह्मांड में प्रतिक्षण असंख्य प्राणी मरते हैं देहत्याग करते हैं लेकिन सचमुच में क्या हर प्राणी का मरना सार्थक कहा जा सकता है भगवत पाद शिवावत और शंकराचार्य महाभाग ने कहा कथमक नहीं तो मरना किसका सार्थक है जैसे पुनर्ना मृत्यु हो जो फिर मरने के लिए नहीं मरता मृत्युंजय पद प्राप्त कर मरता है देहा त्याग करता है उसी का मरना सार्थक है सारांश किया हुआ जिसका अंतिम जन्म है जन्म लेने की योग्यता को जीवन काल में ही जला डालने में जो समर्थ है आत्मा को अज अनादि लोक महेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप समझने की क्षमता जिसके जीवन में सन्निहित है उसी का जन्म लेना सार्थक है और जो आत्मा को मृत्युंजय समझकर लीला पूर्वक जीर्ण वस्त्र के समान देह त्याग करने में समर्थ है उसका मरना सार्थक सिद्ध होता है तो जन्म और मृत्यु को सार्थक सिद्ध करने का प्रयास करना चाहिए नहीं तो जन्म का पर्यवसान मृत्यु और मृत्यु का पर्यवसान जन्म या क्रम तो अनाधिकाल से चल रहा है और एक विचित्र तथ्य है कथाचित भौतिकवादियों के दृष्टि से भोजन वस्त्र आवास शिक्षा स्वास्थ्य यातायात और उत्सव त्योहार रक्षा सेवा न्याय विवाह आदि की व्यवस्था समुचित दृष्टि से सुलभ भी हो गई तो भी क्या जीवन सार्थक हो सकता है स्वर्ग में तो सब प्रकार की व्यवस्था सुलभ होती है द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक दिव्य शरीर प्राप्त होता है भोग्य पदार्थ भी प्रचुर प्राप्त होते हैं दिव्य रीति से प्राप्त होते हैं भोग्य पदार्थों के सेवन की क्षमता भी पर्याप्त तो होती है लेकिन स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी क्षीर्ण पुण्य मृत्युकम विसंति पुण्यक्षय अच्छा के बाद फिर पुनर्भाव सुनिश्चित होता है ऐसी स्थिति में प्रयास करना चाहिए कि जन्म और मृत्यु की अनादि अनाद परंपरा का उच्छेद हो जाए, लेकिन भौतिकता के में मनुष्यों को मानव जीवन की महत्ता का ही परिज्ञान नहीं है विश्व में व्यवस्था और विकास के नाम पर जितने प्रकल्प चल रहे हैं वे सब के सब देहात्म भाव से भावित हैं शरीर को आत्मा मानकर ही क्रियान्वित हैं ऐसी स्थिति में विकास के नाम पर मनुष्यों का मस्तिष्क अत्यंत संकुचित कर दिया गया है अभिप्राय क्या है वूलर का फल आपने देखा होगा उसको फोड़िए उसमें खुदकते हुए बहुत से पतंगे आपको दिखाई पड़ेंगे ऐसा लगता है कि यहाँ सत्संग का स्तर नहीं है सुनने के व्यक्ति रसिक नहीं है गाने बजाने का ही क्षेत्र है लेकिन आ ही गए तो कुछ कहना ही है स्तर नहीं दिखता यहाँ हमने तो संकेत किया सज्जनों शरीर को आत्मा मानने वाले जितने भौतिकवादी हैं कम्य कमिज्मी की धारा में बहने वाले हैं उनकी मान्यता यही है कि धर्म और ईश्वर को स्वीकार करेंगे तो प्रगति अवरुद्ध हो जाएगी प्रगति के ये अवरोधक हैं भौतिकवादी किसको कहते हैं स्टेट देहात्मवादी दियार हैं, चेतना विशिष्ट शरीर को ही आत्मा मानने वाले हैं उनकी यही मान्यता है कि धर्म और ईश्वर का अंकुश स्वीकार करेंगे तो विकास के मार्ग में ये अवरोधक सिद्ध होंगे लेकिन वस्तुस्थिति क्या है धर्म और ईश्वर का अस्तित्व तो वेदादी शास्त्रों के आधार पर स्वीकार करने पर ही सचमुच में विकास हो सकता है मैंने गूलर के फल का उदाहरण दिया उसको फोड़ के देखिए उछलते हुए फुदकते हुए कई पतंगे दीख पाएंगे लेकिन उनकी दृष्टि में जब तक वो फल के अंदर होते हैं फल के अंदर का क्षेत्रफल होता है वही सृष्टि का क्षेत्रफल होता है इससे कुछ विकसित मस्तिष्क कूप बंडूक का होता है कुएं में जो मेढक उछलता कुदलता है कूदता तो है प्रदाचित उसके दृष्टि ऊपर कुएं की परिधि के ऊपर पहुंच जाए तो कुछ दूर तक वह बाही जगत का दर्शन कर पाता है नहीं तो कुएं की परिधि के अतिरिक्त उसकी दृष्टि में सृष्टि का क्षेत्रफल ही नहीं होता इसी प्रकार इतने देहात्मवादी हैं शरीर को आत्मा मानने वाले हैं वे अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं लेकिन उनकी दृष्टि उपमंडूक के समान या गुलर के फल में रहने वाले पतंगे के समान अत्यंत संकीर्ण होती जो समग्र आत्मात्म वस्तुओं से अतीत निर्द्वंद्व निर्गुण आत्मा को ही आत्मा समझते हैं उनकी दृष्टि अत्यंत प्रशस्त होती है और उन्हीं के जीवन में वह क्षमता होती है कि वे जन्म और मृत्यु के अनाद अजस्र परंपरा का अत्यंतिक उच्छेद कर पाते हैं इसलिए सत्संग का बल स्वाध्याय का बल जीवन में होना चाहिए संकीर्तन का बल होना चाहिए सदाचार का बल होना चाहिए भगवान मनु का वचन है महायज्ञेश यज्ञेश क्रियते तनु। महायज्ञों के द्वारा यज्ञों के द्वारा अंगन्यास के द्वारा करन्यास के द्वारा भू के द्वारा भूत के द्वारा भगवान नामामृत सेवन के द्वारा भगवान के रूप माधुर के ध्यान के द्वारा भगवान के धाम में निवास के द्वारा भगवान की मधुमयी लीलाओं के आस्वादन दर्शन के द्वारा देहेन्द्रीय प्राणात करण में दिव्यता की अभिव्यक्ति होती है जिस प्रकार जंग आदि काल से दोषो से विनिर्मुक्त लोहा को कदाचित गुरुत्वयुक्त चुंबक का सानिध्य सुलभ हो जाता है व लोहा सर्वतोभावे चुंबक की ओर ही समाकृष्ट होता है ठीक इसी प्रकार वैसे ही शास्त्र सम्मत कर्म और का जब व्यक्ति भगवान की प्रसन्नता की भावना से भगवदर्थ भगवत प्रीत्यर्थ अनुष्ठान करता है तब देहन्द्रीय प्राणातःकरण में दिव्यता का सन्निवेश होता है संसार होता है या दिव्यता का स्फुर होता है तब व्यक्ति समझ पाता है कि बाह्य वस्तुओं का उपयोग तो है लेकिन बाह्य वस्तुओं का उपयोग केवल बाह्य वस्तुओं की प्राप्ति के लिए नहीं है एक विचित्र बात है भौतिकवादी अपने को बुद्धिमान कहते हैं होते नहीं बुद्धिमान होते तो बुद्धु हैं अपने को बुद्धिमान मानते हैं श्रीमद् भागवत के एकादश कदम में भगवान श्री चंद्र का उद्धव के प्रति प्रबोधन है ऐसा बुद्धिमतांगोषित बुद्धि मनीषा च मनीष बुद्धिमानों की बुद्धि मनीषियों की मनीषा की सफलता इसी में है कि वे अनित्य जीवन और जगत को प्राप्त कर दुख जीवन और जगत को प्राप्त कर मुझे नित्य सुखरूप परमात्मा को प्राप्त कर ले। यही संदेश भगवान का अर्जुन के प्रति भी है गीता में सन्निहित है अनित्यम असुखम लोकम इम प्राप्य वजह अर्जुन या शरीर और बाह्य जगत तो अनित्य है ही असुख है ही तुम्हारी बुद्धि की बलिहारी में सन्निहित है कि शरीर और संसार का उपयोग और विनियोग मुझे नित्य सुखरूप परमात्मा की अभिव्यक्ति या प्राप्ति के लिए करो कठोपनिषद का अनुशीलन करने पर यही तथ्य अभिव्यक्त होता है नचिकेता को प्रबोधित करते हुए भगवान यम ने कहा अन्य ही प्राप्त वानस नित्यम मेरी बुद्धि की बलिहारी देखो शास्त्रोक्त विधा से यज्ञ का संपादन करके मैंने मर्द लोक की अपेक्षा बहुत स्थिर यमराज का पद प्राप्त किया इतना ही नहीं अनित्य जीवन और जगत का उपयोग और विनियोग करके मैंने साक्षात नित्य परमात्मा को आत्म रूप से प्राप्त कर लिया है मेरी दृष्टि में सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर केवल आत्मीय ही नहीं अपितु साक्षात आत्मा स्वरूप होकर उल्लसित हैं मैंने अपने जीवन को सार्थक कर लिया तो वेदांत प्रस्थान के अनुसार विचार करें यी सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की अभिव्यक्ति है उनका अभिव्यंजक संस्थान भी है तथापि स्वतंत्र रूप से वर्ण करने योग्य नहीं है भगवान को ताक पर रखकर का का जो करता करता है, है, है अपने जीवन उपयोग और विनियोग उसे तीन फलों की प्राप्ति होती हाथ को मरी को किया। नाक से चिपकाकर चमिली जैसी सुगंध कोई प्राप्त करने संभव नहीं किसी प्रकार प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करने पर चाहे कोई आस्तिक कोई शरीर और संसार की नित्यता, जड़ता दुख रूपता तो नित्य कर रही है इसका मतलब शरीर और संसार सच्चिदानंद ही है जबकि भगवान सच्चिदानंद हैं असत का मूल अनित्य का मूल अनित्य नहीं हो सकता जड़ का मूल जड़ नहीं हो सकता दुख के मूल में दुख नहीं हो सकता गुण के मूल में गुण नहीं हो सकता क्रिया के मूल में क्रिया नहीं हो सकती जन्मशीलों के मूल में कोई जन्मशील नहीं हो सकता जात्याभाषम चलाभाषम वस्तुभाषम तथा बचा अजाचल मस्तुत्व विज्ञानम शांत मद्वयम माणु कार्य का इसका अर्थ क्या हुआ सज्जनों जैसे सोना होता है सुवर्ण धातु होती है उसे कटक मुकुट कुंडलादि आभूषणों की रचना होती है कटक मुकुट कुंडलादि जो सुवर्णाभूषण होते हैं उनकी सत्ता और उपयोगिता सुवर्ण धातु पर निर्भर करती है अगर सुवर्ण सुबन धातु सुवर्ण सुवर्णाभूषण को थामे ना हो साधे ना हो तो सुवर्ण सुवर्णाभूषण की न तो सत्ता रहे न उपयोगिता रहे इसी प्रकार या जो नाम रूपात्मक प्रपंच है इसमें जो कुछ आकर्षण शक्ति है मोहनी शक्ति है उसके बोल में विद्यमान सच्चिदानंद स्वरूप अस्थि प्रिय परमात्मा ही सिद्ध होते हैं यजंत्य विधि पूर्वकम इसलिए भगवान श्री चंद्र का अर्जुन के प्रति गीता में वचन सन्हीत है जो व्यक्ति कटक मुकुट कुंडलादि सुवर्णाभूषण को देखता है क्या वह बिना सुवर्ण का दर्शन किए संभव है है कोई चतुर चितेरा पार्थी माई लाल जो सुवर्ण का दर्शन किए बिना कटक मुकुट कुंडलाद सुवर्णाभूषण का दर्शन कर है कोई चतुर चितेरा पार्थी माई लाल जो दर्पण का दर्शन किए बिना दर्पण में परिलक्षित अपने मुखचंद्र का दर्शन कर ले है कोई चतुर चितेरा पार्थी माई लाल जो जल का दर्शन किए बिना जल तरंग का दर्शन कर ले है कोई चतुरचितेरा पार्थिव का लाल जो आलोक या प्रकाश का दर्शन किए बिना नील पीत श्वेत इत्यादि रूप का दर्शन कर ले इसी प्रकार है कोई चतुर चितेरा का लाल जो भगवान का दर्शन किए बिना भव का दर्शन कर ले हर व्यक्ति को भगवान का दर्शन पहले होता है भव्य दर्शन बाद में होता है लेकिन चपल चित्त अज्ञ जो मनुष्य या प्राणी होते हैं अभी भी पूर्वकम या जयंती वे इस राष्ट्र को नहीं जानते अथा भाटवी में भटकते हैं इसलिए श्रीमदभागवत ने जीवन को दिशाहीन होने से बचाने की भावना से संदेश दिया श्रीमद भागवत पहला स्कंध अध्याय दो जीव से तत्व जिज्ञासा आप जीविका की उपेक्षा मत कीजिए परन्तु ध्यान रहे जीविका जीवन के लिए हो कहीं जीवन जीविका के लिए ना हो जाए सूचना होने पर भी कौन आने से वंचित रह गए जिनके जीवन का लक्ष्य यही है कि जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए आज बहुत विचित्र गथ जब विकास तो था विकास की इतनी चर्चा नहीं थी समझ गए पहले तो सीम लाल सुनो विकास तो था लेकिन विकास की इतनी चर्चा नहीं थी विकास के नाम पर नेता ढिढोरा नहीं पिटते थे वोट नहीं मांगते थे तब आस्तिकता थी धार्मिक कर्म के प्रति अभिरुचि थी जब से राजनेता विकास का निोरना पीटने लगे विकास तो क्या कर पाए जो आस्तिकता की कुछ पूंजी स्वतंत्रता के दिनों में भी शेष रही थी उसका भी अपहरण कर लिया अभी हम छत्तीसगढ़ शहर है रायपुर राजधानी है उसके आसपास के भी जो स्थान है गांव वहाँ भी नास्तिकता इतनी बढ़ रही है घर से नहीं निकलते और कहीं क्रिश्चनों के मजहब रिलीजन पंथ के गुरुआज हैं पोप महोदय तक लाखों की संख्या में हिंदू घर से निकल पा रहे हैं तो धर्म कर्म के प्रति अनास्था उत्पन्न करके विकास की भावना तो पिशाच वृत्ति है तो हमने क्या संकेत किया हमने यही संकेत किया जीविका की आप उपेक्षा मत कीजिए लेकिन ध्यान रखिए जीविका जीवन के लिए जीवन जीविका के लिए नहीं है जीवन है जीवन धन जगदीश्वर की अभिव्यक्ति या प्राप्ति के लिए केवल इतना सा तथ्य जो ध्यान में रखता है उसका जीवन भटकने से बंद हो जाता है एक हम समाज शास्त्र के दृष्टि से वाक्य कहा करते हैं जहां भी कह रहे सुनिए लगभग 35 वर्ष पहले जब हम इस पद पर, पर नहीं थे स्वामी पूज्य अखंडानंद सरस्वती जी हमको अपने साथ यहा लाए थे एक किसी बगीचा में बाग में हम लोग ठहराए गए थे वहीं वहींवचन की व्यवस्था भी थी लगभग पैंतीस साल भरतपुर है ना ये लगभग 35 साल पहले की बात है। शंकराचार्य होने के बाद पहली बार हम यहाँ आए <coughs> तो हमने क्या संकेत किया मरी हुई चुसुंदरी को नाक से चिपकाकर कोई चमेली जैसी सुगंध प्राप्त कर संभव नहीं इसी प्रकार नास्तिक हो या वैदिक हो या वैदिक शरीर और संसार तो हर विचारक की दृष्टि में नित्य है दृढ़ है प्रद है अयोगास्पद संयोगास्पद वियोगास्पद होने के कारण दुखप्रद है ही लेकिन इसी में रचे पचे रहने पर जैसे मरी हुई छुसुंदरी को नाक से चिपकाकर दुर्गंध ही प्राप्त कर सकते हैं कई कन्याय है जीवित छुसुंदरी को, तो को नाक से चिपकाकर कर चमेली जैसी सुगंध नहीं प्राप्त कर सकते मरी हुई छुसुंदरी को नाक से चिपकाकर सुगंध कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसी प्रकार भगवान को ताक पर कर जो भव का वर्ण करते हैं संसार का वर्ण करते हैं उनको तीन फल मिलता है चाहे अरब पतियों चाहे हजारों वर्ष की आयु वाले मृत्यु जरता मूर्खता अज्ञता और दुख तीन के चपेट से मुक्त नहीं हो पाते इसलिए जीवन को टटोलिए झकझोरिए मानव जीवन जंग लगा हुआ नहीं होना चाहिए आज तो इतनी संकीर्णता छा गई है और सज्जनों के सामने दिन में तारे छिटकने लगे कि ईमानदारी से पेट भर परिवार चला लें यही बहुत कठिन जो बाबा लोग हैं वो तो ईमानदारी से अपना पेट भर आश्रम चला यही बहुत कठिन सज्जनों के लिए संकटपूर्ण वातावरण उत्पन्न कर दिया गया है लेकिन अंत में विचार करें अरबपति भी हो गए तो स्वर्ग में भी चले गए तो आधुनिक वैज्ञानिकों की विधा से चंद्रमंडल तक पहुँच गए तो होगा क्या आखिर आज ना सही एक अरब वर्ष बाद सही जिस मार्ग को अपनाने पर ही हमारा कल्याण हो सकता है अभी अवसर है उस मार्ग पर क्यों नहीं चलते उस मार्ग को क्यों नहीं अपनाते क्योंकि वैशेषिक दर्शन य तो अदय से सिद्धि धर्म है दूसरा सूत्र है वैशेक दर्शन का जिससे लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष हो तत्व ज्ञान की, की, की योग्यता उद्भूत और मोक्ष भी सुलभ हो उसका नाम धर्म है गोस्वामी जी ने कलयुग के दिशाहीन मनुष्यों को मंगलाचरण सुनाते हुए कहा सुख चाह मूढ़ न धर्म रहता सुख धर्म का ही फल होता है समझ गए सुन लीजिए फिर धर्मनिरपेक्षता का फल सुख नहीं होता है सुख धर्म का भी फल होता है तो धर्म का जो फल है सुख और धर्म के द्वारा ही जिसका उपलब्ध होना संभव है प्राप्त होना संभव है वही है धर्म कलयुग के मनुष्य धर्म का फल तो चाहेंगे लेकिन धर्म में रति नहीं होगी तो भगवत पा शंकराचार्य महाभाग ने अपने भाष्यों में लिखा उपय की सिद्धि उपाय के अधीन होती है जिस साधन से साध्य की सिद्धि हो सकती है उस साधन की उपेक्षा करने पर साध्य की सिद्धि नहीं होती यह तो भौतिक अवधिक अभतिक दोनों वादियों को मान्य सिद्धांत है सुख धर्म के द्वारा ही हो सकता है एक बार युधिष्ठिर जी ने कहा पितामह शवसयापन आप पर आप समासीन हैं तो भी वेदना का निग्रह करके बड़े चाव भाव से मेरे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं क्या धर्म का फल दुख भी मिलता है भीष्णु जी न कुछ आक्रोश पूर्वक बोझ पूर्वक कहा अरे युधिष्ठिर काल में भी वो नहीं है कि धर्म का फल दुख दे फिर बाद में कहा सुनो काल सदा ही सत्य का पक्षधर होता है धर्म का फल सुख ही होता है दुख नहीं लेकिन एक बात समझने की सोना को आग में तपाते हैं तब कुन होता है उसका कालुष्य आगंतुक जो मल होता है दग्ध हो जाता है इसी प्रकार संयम पूर्वक जीवन यापन करते हैं धर्मानुष्ठान करते हैं धर्म के अविरुद्ध अनुकूली ही व्यवहार करते हैं अर्थ का संचय विषय का उपभोग करते हैं तब जो जीवन में ताप उत्पन्न होता है वो ताप क्या है जीव को विशुद्ध करने की प्रक्रिया है जैसे सोना को तपाते हैं तब उसमें आरोपित कालुष्य मालिन् का दाह हो जाता है इसी प्रकार जब शास्त्रसम्मत विधा से जीवन यापन करते हैं संयम का जीवन में आधान करते हैं तब जो ताप का अनुभव होता है वो ताप क्या है जैसे शरीर को भी रगड़ के स्नान करेंगे तो लगेगा कुछ वेदना है लेकिन मल का क्षालन तो तभी होगा ना इसलिए धर्मानुष्ठान करते समय अगर कुछ कष्ट का अनुभव होता है तो समझना चाहिए जीवन में निखार है देहन्द्रीय प्राणांत कर्म के शोधन की यह प्रक्रिया है धर्म का फल ही सुख हो सकता है काल में भी क्षमता नहीं कि धर्म का फल दुख दे दे अधर्म का फल कभी सुख हो ही नहीं सकता ऐसी स्थिति में धर्म और ईश्वर को ताक पर रखकर जो विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने की गाथा स्वतंत्र भारत में चल रही है उस विकास के गर्भ से अभिशाप विस्फोट निकल रहा है पृथ्वी पानी प्रकाश पवन जो ऊर्जा के चारों स्रोत हैं ये विकृत दूषित और अत्यंत क्षुभ या कुपित तो हो गए हैं समस्ती सन्निपात की स्थिति है विश्व के जितने राजनीतिक दल के नेता हैं प्रमुख हैं वे बहिर्मुखता की पराकाष्ठा के कारण वेदविहीन विज्ञान के पक्षधर होने के कारण सचमुच में विकास उसको समझते हैं जिसके गर्व से विस्फोट पर विस्फोट निकल रहा है इसलिए सत्य के जो भी पक्षधर हैं उनको विचार करना चाहिए कि सचमुच में विकास क्या है बहुत मंथन करने पर यही निष्कर्ष निकलेगा क्या निष्कर्ष निकलेगा श्रीमद् भागवत चौथा स्कंध अध्याय 18 श्लोक तीन चार पाँच भूदेवी पृथ्वी गाय का रूप धारण करके प्रस्तुत थी पृथ्वी का अधिदैविक स्वरूप गाय गोवंश की हत्या पृथ्वी की हत्या इसकी व्याख्या घंटों हो सकती है गोवंश की हत्या पृथ्वी की हत्या है पृथ्वी के धारक तत्व में स्तंभ में सबसे पहले गोवंश का वर्णन है गोभी विप्रश्च वेद और एक विचित्र बात है गोवंश के बिना शास्त्र सम्मत यज्ञ का संपादन ही नहीं हो सकता यज्ञ विहीनता की स्थिति में पृथ्वी स्खलित हो जाती है पृथ्वी का धारण नहीं होता पृथ्वी पर ही उद्भिज जिनको स्थावर प्राणी कहते हैं अंडर स्वेदर जलायुज जिनको जंगम प्राणी कहते हैं चारों प्राणी रहते हैं पृथ्वी पर ही हम मनुष्य भी रहते हैं जलायु प्राणियों में मनुष्य का स्थान सबसे ऊंचा है और मनुष्य के द्वारा जब अग्निहोत्र श्राद्ध तर्पण बलिवैष्वदेव इन सब सत्कर्मों का लंबन लिया जाता है तो चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जितने प्राणी हैं सब के सब तृप्त होते हैं सनातन धर्मियों के तर्पण की पद्धति पर विचार कीजिए मेरे द्वारा प्रदत्त जलादि के प्रभाव से मंत्र पूत जलादि के प्रभाव से पृथ्वी संक्षिप्त तो हो पानी संक्षिप्त तो हो प्रकाश संक्षिप्त तो हो पवन संक्षिप्त तो हो आकाश संक्षिप्त तो हो स्थावर जंगम प्राणी संचिप्त हो नरक में यातना भोगने वाले प्राणी नरक की यातना से मुक्त हों देवता ऋषि यक्ष गंधर्व किन्नर ये सब जितने प्राणी हैं सब के सब प्रमित हों काला प्रवास से मेरे में सगे संबंधी जो मुझको भूल गए जिनको मैं भूल गया मेरे द्वारा आपका प्रदत्त जल के प्रभाव से वो भी संक्षिप्त हो एक सनातन धर्मी द्रव्य और भावना की प्रगल्भता से नित्य ही सबके पोषण में अपने जीवन का उपयोग और विनियोग करता है तो मैंने श्रीमद् भागवत का नाम लिया चौथे स्कंध अठारवें अध्याय तीसरे चौथे पांचवें श्लोक के अनुसार भूदेवी जो गाय का रूप धारण करके आए थे उसने महाराजा महाराज आदि राज को प्रबोधित करते हुए कहा राजन वैदिक राज्यों के द्वारा परीक्षित प्रयुक्त जो उपाय हैं उन उपायों को ताक पर रखकर कितना भी कोई प्रयत्न कर ले भौतिक उत्कर्ष भी संभव नहीं है हाथ कंगन को आरसी क्या यह हो सकता कुछ किसान भी हो जलसे कृषि की नवीन विधा सरकार ने दी है हर 30 मिनट में एक किसान आत्महत्या करता है समझ गए जब से विज्ञान के नाम पर आधुनिक ढंग से किसी को विकसित करने की विधा क्रियान्वित की गई है तब से भारत में हो क्या रहा है हर आध घंटे पर 30 मिनट पर एवरेज औसतन एक किसान आत्महत्या करता है में, तेता में, में और स्वतंत्रता के पूर्व किसानों ने कभी आत्महत्या की गरीबी से तंग होकर सबका जो किसान है, उसके आंसू पोंछने के लिए कोई सरकार ही नहीं भारत में है, न केंद्र स्तर का शासन तंत्र है न प्रांतीय स्तर का शासन तंत्र है इसलिए हमने कहा सज्जन वैदिक मर्षियों के द्वारा चिन्ह परीक्षित प्रयुक्त जो सिद्धांत उपाय है मार्ग है उनकी तिलांजलि देकर नवीन उद्भावना आप करेंगे विकास के गर्भ से विनाश निकलेगा हम बुद्धि का उपयोग करने में स्वतंत्र हैं लेकिन मार्षियों के द्वारा प्राप्त जो मार्ग है सरणी है विधा है प्रोसेस मेथड प्रक्रिया है उसका आलम्बन लेते हैं तो हमारी बुद्धि सन्मार्ग पर चलेगी महारसियों की भावना मान्यता उनके सिद्धांत की धिजी उड़ा कर अनभिज अनभिज्ञता के वसीूत होकर हम कोई विकास की नई परिभाषा नई विधा को अपनाते हैं तो विकास के गर्भ से विनाश निकलेगा इसलिए और भी सुन लीजिए बहुत सारे व्यक्ति हैं अभी भी उड़ीसा में अंगुल में था वहां तो विक्रम संबद के प्रारंभ के दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन कम से कम पाँच सौ नहीं पाँच हजार था दूसरे दिन विचार गोष्ठी में एक जन ने प्रश्न किया कि आज भी वेदादि शास्त्र सम्मत सिद्धांत नियम कानून संविधान मार्ग की उपयोगिता रह गई है इस इक्कीसवीं शताब्दी में रॉकेट कंप्यूटर एटम मोबाइल युग में टाइम की उपयोगिता रह गई है तो मैंने बड़े प्रेम से उनको समझाया सबसे पुराने तो भगवान हम आप पुराने हैं भगवान तो कोई कह सकता है कि इस रॉकेट कंप्यूटर एटम मोबाइल के युग में भगवान की उपयोगता नहीं रहेगी कह सकता तब तो, तो नया भगवान बनाना पड़ेगा नया भगवान तो कौन होगा नया भगवान जो बनाया जाएगा भगवान सिद्ध होगा वो तो भूत प्रेत होगा वो तो कल्पित होगा आज हम आप जीव हैं जीव भी कैसे हैं अनादिकाल से हैं या नहीं सबसे पुराने तो हम आप भी हैं तो हमारी उपयोगता लद गई क्या अब जीव भी नया बनाया जाएगा ज्ञानेंद्रियां पुरानी कर्मेंद्रियां पुरानी चित्त अहंकार अंत करण पुराना प्राण अपान ज्ञान दान समान नागपुर धन प्राण पुराने एक करोड़ वर्ष पहले अगर कोई आंखों से रूप का दर्शन करता था द्वार भी नेत्रों के द्वारा ही रूप का दर्शन करता है क्या नेत्रों ने अपनी उपयोगता खोजी काल क्रम से खोजी किया नाक से पहले कोई अभ्रण करता था गंध का ग्रहण करता था इस रॉकेट कंप्यूटर एटम मोबाइल के युग में इक्कीसवीं शताब्दी में भी नाग से ही व्यक्ति गंध का ग्रहण करता है पाँव से ही चलता है यहाँ तक कि पृथ्वी पुरानी जल पुराना तेज पुराना सूर्य चंद्र सब पुराने वायु भी पुराना आकाश भी पुराना इन सब की उपयोगता लट गई क्या सनातन धर्म किसको कहते हैं सनातन धर्म उसको कहते हैं सुन लीजिए कान खोलकर किसी देश में किसी काल में किसी परिस्थिति में कभी किसी के लिए भी जिसकी उपयोगिता निरस्त ना हो शत प्रतिशत उजागर हो उसका नाम सनातन धर्म है समझ गए फिर सुनिए किसी देश में किसी काल में किसी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति के लिए कभी भी जिसकी उपयोगिता पूर्वत चरितार्थ हो जिसकी अनुपयोगिता कभी सिद्ध न हो उसी कारण हम सनातन वैदिक आदि हिंदू सिद्धांत कहते हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी वो तो क्या बात है वैदिक महर्षियों के जो सिद्धांत हैं वेदादि शास्त्र सम्मत सिद्धांत हैं तो दर्शन, और दर्शन विज्ञान और व्यवहार तीनों धरातल पर शतक प्रतिशत परसेंट क्रियान्वित हैं इसलिए इस रॉकेट कंप्यूटर एटम मोबाइल के युग में भी हमारी उपयोगिता को कोई नकार दे संभव नहीं है समझ गए भाषा समझ में आ रही है ना हम धीरे धीरे बोल रहे हैं, क्या हमने कहा कोई पंथ ले लीजिए उसकी उपयोगिता किसी व्यक्ति के लिए किसी क्षेत्र में किसी काल में होती है मजहब की उपयोगिता लेकिन धर्म सनातन धर्म उसको कहते हैं हर देश में हर काल में हर परिस्थिति में हर व्यक्ति के लिए इसकी उपयोगिता सिद्ध हो उसी का नाम क्या है सनातन सिद्धांत हमारी विशेषता क्या है हमारी पहली विशेषता यह है कि जो वैदिक महर्षियों ने सिद्धांत वेदादि शास्त्रों के आधार पर निर्धारित किया उसकी उपयोगिता हर परिस्थिति में हर व्यक्ति के लिए शत प्रतिशत क्रियान्वित है दर्शन विज्ञान व्यवहार तीनों धरातल पर व्यों के क्यों खड़ा उतरता है इसलिए ऐसा नहीं कह सकते हाँ कालिदास का एक वचन मुझे याद है पुराण पुराना है आंख मूंद कर मत मानो जो कुछ नया है नया है इसके नाम पर उपेक्षा मत करो हम सामान निरक्षर विवेक करने में समर्थ बनो अर्थात दूध का दूध पानी का पानी लेकिन वो जो कालिदास का वचन है उसके पीछे रहस्य क्या है श्रीमद भागवत में वेदास्तुति है उस वेदास्तुति में कहा गया अंध परंपरा अंध परंपरा से जो चीज है वो भले ही पुरानी हो वो अमान्य है लेकिन वेदाधि शास्त्र सम्मत जो सिद्धांत है वो तो कभी व्यवचरित नहीं होता मैं उदाहरण बहुत दे चुका हूँ आजकल मैं दो महीने से दो शब्दों को बोलता हूँ विशेषकर यहाँ आप सुन लीजिए कि समझ लीजिए कि पहली बार आया हूँ वृंदावन में जिन्होंने मेरा प्रवचन सुना होगा सन बहादर से वो कुछ लोग जानते होंगे बहुत से लोग बैकुंठ पहुंच गए होंगे स्वामी तो कन्यानंद जी महाराज के यहाँ में बहादर से बोलता था अभी भी साल में पंद्रह दिन बोलता हूँ पुरी से जब आता हूँ तो मैंने एक संकेत किया या संकेत किया सज्जन संकेत या किया एक प्रणव है प्रणब कहते हैं ओंकार चाहे जैन हो चाहे बुद्ध हो चाहे सिख ये सब के सब प्रणव या ओंकार को मान प्रणव या ओंकार क्या है वेद के बीज का नाम है प्रणव बट वृक्ष होता है ना उसका बीज इसी प्रकार वेद के बीज का नाम है प्रणव प्रणव कार्य क्या होता है पुराना होता हुआ भी नया इसका मतलब जिसकी उपयोगता कभी निरस्त ना हो, कुंठित ना हो एक कुछ नीम भागवत विष्णु पुराण अग्नि पुराण ऐसा सब ब्रह्म पुराण पुराण शब्द भी सुनाई होगा पुराण का भी अर्थ क्या होता है पुराना होता हुआ भी नया अर्थात अपनी उपयोगिता हर समय सिद्ध करने वाला देवताओं का नाम सुना होगा चित्र में देखा होगा अगर भगवत कृपा से किसी देव का इंद्र वरुण सूर्य इत्यादि का चंद्रमा का श्री कृष्ण श्री राम भद्र का दर्शन हुआ हो स्वप्न में भी तब तो आप कहना ही क्या है देवता सदा किशोर या युवक दिखाई पड़ते या नहीं राम रामचरित मानस को ले लीजिए देखा तो बालक बहुकालीना शनकारी अगर इस समय आ जाए पाँच सरा पाँच वर्ष के बाल गोपाल दिखाई पड़ेंगे ना, लेकिन वो तो शंकर जी के भी अग्रज हैं शिव जी से पहले उनकी अभिव्यक्ति हुई है संकादि की आयु पाँच वर्ष ही रहती है तो क्या वो बालक है सचपुर में बालक सरीखे परिलक्षित होने पर भी किशोरावस्था उनकी कभी विलुप्त तो नहीं होती भगवान सुखदेव अगर आज भी किसी को दर्शन दें राजा परीक्षित को 16 वर्ष की आयु में दे दर्शन दिया उस समय लगते थे सुखदेव जी की आयु केवल 16 वर्ष की है आज भी किसी को भगवान सुखदेव का दर्शन होगा तो उनकी आयु 16 वर्ष ही रहेगी मार्कंडे जी की आयु सीमित ही दिखाई पड़ेगी लेकिन ये सब प्राचीन है हिमालय बहुत प्राचीन है हिमालयो नाम कहा कालिदास ने आधुनिक जो हैं, वो कहते हिमालय नया पर्वत है क्योंकि तो पाषाण उसमें बन रहा मिट्टी का अंश जाकि वेदाधि शास्त्रों को देखें तो पुराना होकर भी नित्य वृद्धि वृद्धिंगत नित्य वृद्धि को प्राप्त है हिमालय उसमें भी यही देवत्व का लक्षण देवतात्मा कहा इसलिए हिमालय में भी दिव्यता की प्रतिष्ठा है जो भी निरवय निरवयव वस्तु होती है वो पुरानी नहीं होती सवयव वस्तु जो होती है ना, सवयव वस्तु वो पुरानी होती है निरवय वस्तु भगवान निरवयव, निरवयव है जीव निरवयव है और दूसरी बात है कुछ सवयव वस्तु भी हो तो भी उसमें दिग्व्यता रहती है कुतुब मीना लोहे का बना हुआ है कितना वर्ष प्राचीन है जी उसमें जंग लगते तो किस प्रकार से लोहा को सुसंस्कृत किया गया है तो लोहा उसमें जंग लगना स्वाभाविक है लेकिन इतना प्राचीन होने पर भी उसमें जंग क्यों नहीं है क्योंकि इस प्रकार से उसको सुसंस्कृत किया गया है अवयव होने पर भी धातुओं में एक धातु से निर्मित होने पर भी उसमें वृद्धावस्था की जीर्णता की कालिष्य की जंग की प्राप्ति नहीं होती इसी प्रकार से साधना के द्वारा सवयव वस्तुओं में भी दिव्यता की अभिव्यक्ति होती है तो हमने कहा इस रॉकेट कंप्यूटर, एटम मोबाइल के में भी नान्य पंथा विद्यतीय विकास की परिभाषा वही होगी जो ऋषियों ने निर्धारित की अगर कुछ अन्य परिभाषा आप रचते हैं उसके गर्व से विनाश या विस्फोट ही निकलता है अब थोड़ा तो विचार कीजिए महानगरों को विकास का मापदंड माना गया माना गया या नहीं? स्मार्ट सिटी महानगरों को विकास का मापदंड विशेष रूप से माना गया स्वतंत्रता के बाद विशेषकर नरसिंहराव जी के शासन काल से मनमोहन सिंह जी के शासनकाल से मोदी जी के शासन काल तक बीच में वाजपेयी जी भी रहे विकास महानगर के आधार पर विकास लेकिन थोड़ा विचार कीजिए महायंत्रों के बिना क्या महानगर की संरचना हो सकती है नहीं ना और महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होता रहे पर्वत सुरक्षित रहे वन सुरक्षित रहे खनिज पदार्थ सुरक्षित रहें गांव सुरक्षित रहे, रहे संभव है क्या महानगर को जब आकर्षण का केंद्र बनाते हैं गांव के व्यक्ति भी पलायन करके शहर की ओर भगते की है वनवासी भी वन को छोड़ करके शहर की ओर आते है ठीक है शहर में आ गए बस गए इसका मतलब संयुक्त परिवार न तो गांव में टिकता है आज नहीं है संयुक्त परिवार न तो वन में टिकता है और शहर में तो टिकने से रहा भाषा समझ में आ रही है ना और संयुक्त परिवार के नष्ट होने पर विलुप्त होने पर क्या होता है कुल देवी कुल देवता कलाचार कुल मधु कुल वर कुल गुरु इन सब का विलोप होता है यानी इन सब का जब विलोप हो जाता है तो मनुष्य क्या रह जाता है संतान उत्पन्न करने और भोजन करने की मशीन एक बार मैं पच्चीस वर्ष पहले मुंबई गया एक गुड़गाँव है हरियाणा में उसके कोई इंजीनियर कार चला रहे थे कार भी उन्हीं की थी केवल हम और हमारे साथ हमारे स्वामी जी सचिव जी थे वो इंजीनियर कुछ विनोदी थे उन्होंने विनोद करना प्रारंभ किया महाराज आपको चौपाटी ले चलो <laughs> इंडिया गेट बम्बई में भी है दो चार स्थानों का नाम है मैंने गाय तुम गिरस्थ हो अपनी सीमा में बोलो नि से बात करते हैं उसने कहा महाराज मेरा स्वभाव कुछ विनोदी है लेकिन मैं विनोद के बहाने कुछ कहना चाहता हूँ हमने कहा कह दो बहुत बढ़िया उस इंजीनियर ने व्यास ने गुजरात पर परम्परा का है वो दिखाई नहीं पड़ा पंद्रह वर्षों से उसने क्या कहा मालूम है आपको मैंने टटोल लिया आप कोई व्यापारी नहीं बाबा तो है शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित है इससे बढ़ के पद तो विश्व में कोई है नहीं आप लोग भले ही नहीं माने जाने पोप को तो बड़ा मानेंगे ना लेकिन पोप जी की गर्दी कितने साल हमारी गुरु परंपरा कितने साल की? बता दें आपके पूर्वजों की परंपरा आदि पूर्वज कौन सिमन नारायण उनके बाद ब्रह्मा जी उसके बाद गोत्र प्रवर्तक ऋषि है ना हमारे आपके मूल पूर्वज तो सिमन नारायण हैं या नहीं और सबके गुरु और सबके इष्टदेव प्रथम कौन है नारायण भगवान नारायण से हम लोगों की गुरु परम्परा चलती है नारायण भगवान के बाद वशिष्ठ कौन ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी फिर वशिष्ठ जी फिर शक्ति जी फिर पराशर जी फिर वेदव्यास जी फिर सुखदेव जी फिर गौर पादाचार्य जी फिर गोविंद पादाचार्य जी फिर शंकराचार्य जी दसवें स्थान पर आते हैं यहाँ दसवें गुरु हैं इधर जैसे गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ भी दसवें स्थान पर शंकराचार्य आते हैं शंकराचार्य भगवान के प्रथम शिष्ट पदाचार्य जी से लेकर मेरा स्थान एक भगवान श्रीमन नारायण से मेरा स्थान 155वां है गुरुगद्दी पर केवल 155वां लेकिन वर्ष कितने हो गए इस स्वर्ग में इस कल्प में हम लोगों की गुरु परंपरा और हम लोगों के पूर्वज नारायण की दृष्टि से विचार करें तो एक अरब वे करोड़ २९ लाख उनचास हजार एक वर्ष सत्रह वर्ष में २०१७ में समझ गए अरब वे करोड़ २९ लाख उनचास हजार एक वर्ष की हमारी परंपरा है और स्वतंत्र भारत की अवधि अब तक सत्तर वर्ष इतनी परंपरा को इतनी लंबी पुरानी परंपरा को कोई फुक मार मारकर उड़ा देगा क्या हमको हंसी आती है जब कोई राजनेता ऐसी बोलता है वैज्ञानिक ऐठ करके बोलता है तो मन ही मन मुस्कुराते तुम्हारी परंपरा सत्तर वर्ष की सौ वर्ष की हमारी एक अरब संतानवे करो उन्तीस लाख उनचास हजार एक सौ वर्ष एक सौ वर्ष की ज्ञान विज्ञान की परंपरा है तो थूक मार के उड़ा दोगे? तो हमने क्या संकेत किया सज्जन हमने यह संकेत किया ऐसा मानकर नहीं चलिए कि वेदादि शास्त्र सम्मत जो सिद्धांत है इनको अपनाने पर क्या होगा इनको अपनाने पर प्रगति में बाधा पहुंचेगी ऐसा नहीं ये प्रगति के बाधक होंगे यही नहीं इन्हीं के द्वारा प्रगति हो सकती है एक और चीज कह दे प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति का ह्रास ही तो होता है जिसको कहते हैं उसकी अपेक्षा त्रेता युग में प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति का ह्रास आयु भी त्रेता की कम है ना कृत से एक बटा चार कम है त्रेता से द्वापर में प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति का और ह्रास द्वापर त्रेता से द्वापर में द्वापर से कलिकाल में प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति का और रहस हो जाता है काम हमने विषय उठाया था शरीर को आत्मा मानकर ही जब हम विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करते हैं तो सद विकास के नाम पर विकास नहीं होता तो मैंने व्यास जी की बात कही वालों ने क्या कहा महाराज मैंने टटोल के देख लिया आप व्यापारी नहीं है दम भी नहीं है मुझे आश्चर्य होता फिर आप बम्बई क्यों आ गए? तो अपने का क्यों आ गए बताइए ही बाल ठाकरे जी ने हमारे कार्यालय में शंकराचार्य के कार्यालय पुरी में कई बार फोन करवाया कि हम तो महाराष्ट्र के बाहर सुरक्षित नहीं हैं <laughs> और आप शंकराचार्य है आप मरने से डरते नहीं हैं हम मरने से आरक्षण भयभीत रहते हैं हमें कुछ मार्गदर्शन लेना है बहुत ही अच्छा हो कि कहीं आप बंबई का कार्यक्रम बनावें तो देश को कैसे दिशा दें इस पर मार्गदर्शन लें हमारा कोई बंबई में परिचित नहीं था और ठाकरे जी के बुलाने पर मैं जाता नहीं किसी राजनेता के बुलाने पर कहीं नहीं जाता मैं नेपाल नरेश जो मारे गए उन्होंने बत्तीस बार फोन करवाया मठ में नेता के बुलाने पर नहीं जाता अपनी ओर से मैंने व्यवस्था की गया ठाकरे जी को जब मालूम पड़ा कि मैं आ रहा हूँ वो भाग गए भग गए तो कार्यक्रम बन गया था ये बात मैं किससे कहूँ भाग गए मेरा नाम सुन के जिसके कहने पर कई बार अनुरोध करने पर गया था सामने तो का यूं ही आ गए बोलो ब्याह जी कहना क्या चाहते फिर उन्होंने कहा ये जो कार से मोटरसाइकिल से लोग आ रहे हैं ये कौन है मालूम है हमने कहा मनुष्य तो है ये मनुष्य से मैन से मशीन बनाए गए आकृति तो मनुष्यों की है महर लेकिन आपको मैं अच्छी तरह बता रू ये मनुष्य कोई नहीं है मनुष्य की आकृति में ये सब मशीन है तो हमने कहा अच्छा मशीन है तो फिर कहना क्या चाहते हो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही वो वैज्ञानिक भी हैं इंजीनियर भी उन्होंने कहा मैन से जब मशीन बन गए हैं उनको फिर आप मैन बना सकते हो तब तो बम्बई जैसे शहर में आप आइए नेटवर्क तो दमियों के लिए व्यापारियों के लिए शरीर यह शहर पेटेंट करें अब बम्बई की बात नहीं है अब तो जहाँ जाओ घोर जंगल में भी प्राय है राजनेताओं ने क्या कर दिया तो जहाँ संयुक्त परिवार का विलोप हो गया वहाँ जीवन का लक्ष्य कितना सीमित हो गया भोजन करो खाना खाओ संतान उत्पन्न करो मशीन बना दिए मशीन से इतनी विलक्षणता मशीन से मशीन भी उत्पन्न की जाती है तो भोजन करो तो जातियों की जो दुर्दशा है खाना खाओ संतान उत्पन्न करो यहीं तक जीवन माने अर्थ और काम तक जीवन सीमित रह गया इसी को आजकल विकास कहते हैं सज्जनों अंत में मैं संकेत करता हूँ कल्पना कीजिए किसी व्यक्ति की आयु 80 वर्षों की पूरी हो गई 80 वर्षों की अवधि में एक साल में कदाचित उसने 10 स्वप्न ही देखा हो 80 वर्षों की अवधि में स्वप्न के आठ शरीर उसके नष्ट हो गए या नहीं 800 शरीर के नष्ट हो जाने पर भी क्या वह अपना नाश मानता है और तो शरीर की संख्या आठ हो जाने पर भी अपने को 800 मानता है एक मानता है केवल इस दृष्टांत के बल पर डे की से तथ्य सिद्ध होता है कि देह के नाश से जीव का नाश नहीं होता देह के भेद से जीव के जीव में भेद की प्राप्ति नहीं होती अब थोड़ा विचार कीजिए एक मोहिनी विद्या मोहिनी विद्या नाम सुना है लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूँ नेताओं ने एक मोहनी विद्या दी है अंग्रेजों से लेकर उस मोहनी विद्या के गुरु कौन है अंग्रेज तंत्रिक ये पूरा भारत अंग्रेजों का दिशाहीन किया हुआ है फिर कभी दाना पानी होगा तो विस्तार पूर्वक हम बोलेंगे इस विषय पर आज हमने केवल इतना संकेत किया एक शब्द उच्चारण कर लीजिए बस पूरा हिंदू ऐसा जैसे बीन पर तांग छेड़ देता है तो विस्तर शर्त भी हिलाकर ये नाग कहीं जा बसी और मेरे पिया को दसी और बीन पर तांग छेड़ देता है तो नाग फण को हिलाकर कर और मृद भी चौकड़ी मारना छोड़कर मस्त हो जाता है इसी प्रकार हिंदुओं को भटकाना होते शब्द ले लीजिए विकास विकास के नाम पर जितने प्रशस्त प्रशस्तमान बिंदु हैं उनको विकृत दोष से विलुप्त कर दे नहीं बोले ध्यान गया या नहीं गोवंश विकास के नाम पर गाजर मूल्य की तरह गोवंश को काटा जा रहा है गंगा यमुना कृष्णा कावेरी नर्मदा छिपरा चंबल ये दिव्य धाराएं विकास के नाम पर बिल्कुल कल्शित कर कर दी गई है हिंदू क्यों नहीं बोल सकता है विकास के नाम पर हिंदुओं का चोटी हटवा दीजिए विकास के नाम पर जनेू हटवा दीजिए गुरु गोविंद सिंह जी के लाडले प्यारे दौड़ों सपूतों ने चोटी जनेऊ की रक्षा के लिए कुर्बानियाँ दीन लेकिन आज हम हर्ष पूर्वक चोटी जनेऊ से अपने आप को पृथक रख समझते हैं कि विकसित हैं धोती को छोड़ करके पैजामा पेंट पहन कर समझते हैं हम विकसित हैं समझ गए ये देवियाँ भी अब साड़ियों को छोड़ करके सलवार पहन के समझती हैं हम विकसित हैं लेकिन एक मतव मत मानना हम भी आप लोगों के गर्व से उत्पन्न होते हैं आप जगत जनि हो महत्व शक्ति हो लेकिन सच्ची घटना है इतिहास भारत के प्रधानमंत्री हुए किसी की दृष्टि उसके बाल के के कट को देखकर नहीं बोल रहा <laughs> एक भारत प्रधानमंत्री हुए उपने उन्होंने अपनी बहन जी को रूस एम्बेसडर राजदूत बना भेजा सच्ची घटना है रूस का उन दिनों तांडव नृत्य था भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के समय की बात होगी रूस के राष्ट्रपति से मिलने की भावना व्यक्त की रूस के राष्ट्रपति जी ने क्या कहा कम्युनिस्ट होकर के भी मैंने सुना था कि ब्राह्मण घर के हिंदू घर की एक देवी हमारे यहाँ राज्य राजदूत बन कर के आ रही है प्रसन्नता हुई पता चला हो तो अंग्रेजी कटबाल रखती इसलिए मैं नहीं मिल सकता अपने ओर से मैं नमक नहीं मिला ये ऐतिहासिक तथ्य रूस ने नकार दिया भारत का सिद्ध झुक गया फिर शाखा पगड़ी बांधने वाले सर्वपल्ली डॉक्टर राधा को शिक्षा विशेषक जो हिंदू विश्वविद्यालय में भी प्राध्यापक थे उपराध्य उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को बाद में हुए तब क्या हुआ? उनको भारत का राजदूत भेजा गया। आखिर रूस जैसा राष्ट्र ने भी नकार दिया ना हमको? इसलिए हमने क्या संकेत किया विकास के नाम पर प्रशस्त मान बिंदु को गोबर गाजर मुड़ी की तरह काटा जा रहा है अंत में पांच सात मिनट और मंगलाचरण सुन लीजिए सावधान क्यों जी सैद्धांतिक धरातल पर भारत स्वतंत्र है हम कैसे माने अंग्रेजों के शासन काल में मुगलों के शासन काल में गोवंश की रक्षा की चर्चा प्राय देशद्रोह समझी जाती थी आज भी गोवंश की रक्षा की चर्चा देशद्रोह समझे जाती है वो हत्यारों को सभ्य राष्ट्र भक्त गिना जाता है स्वतंत्र भारत में गो भक्तों को गुंडा कहा जाता है देसी कुत्ते जो हमारे हैं वो चूंकि भारतीय नस्ल के हैं इसलिए उनको क्या कहा जाता है आवारा कुत्ता विदेशी कुत्ते को सिराने के पास रखा जाता देशी गोवंश घूमता हुआ दिखाई पड़े अवारा पशु और जर्सी गोवंश को उन्नत पशु इसके पीछे संकेत क्या है अभी बोलने से थोड़ा परहेज है समझने में कोई परहेज नहीं है भारतीय नस्ल का परंपरा प्राप्त आर्य नस्ल का मनुष्य जब दिखाई पड़ता है वो लोग समझते हैं आवारा मनुष्य अंग्रेज की शक्ल सुरत वाला जब दिखाई पड़ता है तब समझते हैं कि सचमुच का मनुष्य तो आज भी गोह समाज की समृद्धि और संस्कृति मानी जा रही है और गोरक्षकों को गुंडा कहा जा रहा है अराजक कहा जा रहा है श्री राम सेतु की रक्षा के लिए मैंने आवाज बुलंद की युद्ध में कूद पड़ा रामेश्वरम से पहले चीन की सीमा से लेकर रामेश्वरम तक हमने यात्रा की महाराष्ट्र में पंडर नाथ की वहां के एक पांच व्यक्तियों को लेकर सरकार के विरोध में कुछ नहीं कहा हे पंडरनाथ की कृपा से राम सेतु की रक्षा हो रामेश्वरम में हमने रामेश्वरम भगवान के मंदिर की परिक्रमा की है रामेश्वर राम सेतु की रक्षा कर करुणा निधि ने क्या कहा पुरी के शंकराचार्य राष्ट्रद्रोही है इनको राष्ट्रद्रोह का दंड दिए बिना नहीं रहूंगा अब आप समझ गए अंग्रेजों के शासनकाल में राम सेतु की रक्षा करने वाला राष्ट्र दो नहीं माना जाता था देश की मान्य पुत्र होंगे देश के समझ गए देश के मान्य पुत्र बधु सुवर्णा जी एक मान्य उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी दो मान्य करुणा निधि तीनों ने मिलकर श्री राम सेतु को विखंडित करने के लिए शिलान्यास किया नासा के उपग्रह से पता चला था कि सारे लाख प्राचीन मानव निर्मित सेतु है हमने संयुक्त राष्ट्र से संपर्क किया श्रीलंका से संपर्क किया सबने इस को स्वीकार किया लेकिन मुझे राष्ट्रद्रोही कहा गया राष्ट्रद्रोह का दंड पूरी के शंकराचार्य को दूंगा जब मैं भारत के राष्ट्रपति कलाम जी को मैंने सूचना दी कि आपसे मिलना चाहता हूँ उन्होंने बहुत हर्ष व्यक्त किया हम जब भवन में घुसे तो स्वयं पैदल चलकर स्वागत के लिए आए 45 मिनटों तक दुभाषिया के माध्यम से बातचीत हुई कलाम जी का दो वाक्य सुन लीजिए अंग्रेजी में वो बोले हिंदी में अर्थ क्या है मेरा जन्मस्थान तो वही का है जहां प्रभु राम के द्वारा विनिर्मित सेतु है मुझे बहुत वेदना है अंग्रेजों को पता था कि प्रभु राम के द्वारा विनिर्मित सेतु सुरक्षित है उन्होंने कभी भी उसे छूने तोड़ने विखंडित करने का नाम नहीं लिया अब स्वतंत्र भारत में प्रभु राम के द्वारा विनिर्मित सेतु को विखंडित करने का अभियान चलाया जा रहा है अत्यंत कष्ट की बात समझ गए आखिर भगवान की कृपा से राम सेतु आज सुरक्षित है और मुझे राष्ट्रद्रोह का कोई दंड देने वाला सिद्ध नहीं हुआ हमने तो ये संकेत किया सज्जनों जो जो अपराध नहीं गिना जाता था शासन काल में वो भी स्वतंत्र भारत में अपराध गिना जाता है पर 7 नवंबर 1966 को 1200 व्यक्ति घूम दिए गए लाल किला से लेकर जंतर मंतर पार्लियामेंट तक दस लाख व्यक्ति बैठे थे महावीर त्यागी सांसद वाजपेयी जी ये सब बोल रहे थे क्रम से दो दो पीठ के वहाँ शंकराचार्य विद्यमान थे प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी विद्यमान थे हमारे पुज गुरुदेव स्वामी करपात्री जी महाराज विद्यमान थे जैनों की ओर से आचार्य सुशील कुमार विद्यमान थे सुशील मौनी जैन विद्यमान थे भारत साव समाज के अध्यक्ष विद्यमान थे अश्व गैस और गोलियों की वर्षा करके कामराज जो की कांग्रेस के अध्यक्ष थे पश्चिम नहीं दक्षिण भारत से अर्धसैनिक बल गुनवा करके वो भक्तों को भूना गया था सरकारी आंकड़े के अनुसार आठ व्यक्ति मारे गए क्योंकि आठ सब जनता के हाथ लगे सच में 1200 व्यक्ति मारे गए मारने वाली सरकार कांग्रेस की थी प्रधानमंत्री के पद पर इंदिरा गांधी थी दिल्ली में जनसंघ की सरकार थी तिहार जेल में हम भी बंद थे बावन दिनों तक तो तिहाड़ जेल में रहे गोरक्षा अच्छा के लिए हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी कर्पात्री जी महाराज तिहार जेल में बंद थे 24 घंटे पहले खूनी कैदियों को बेड़ी हथकरी से मुक्त करके लोहे का छर पकड़ाया गया इन सबको मार डाल हमारे पूज्य गुरुदेव के शरीर पर प्रहार प्रारंभ किया संतों ने ऐसे करके बचाया फिर भी आँख में लोहे की शलाका चुको गई इसी ब्यावर में जो विकसित हुए हमारे जी महाराज के मुझसे पहले दिनों तक उन्होंने किया तो हम लोगों को गिना गया और गोलियों से गो भक्तों को निरीह गो भक्तों को मैंने आंखों से देखा है गुजरात मध्य प्रदेश आदि से वो देवियां आई थी जिनके गोद में छ छह महीने के बालक छ महीने की बालिका उनको कल्पना थी कि अपनी सरकार गोली बरसा के भूलवा देगी मरवा देगी और जब हम तिहार जेल में गए तो मजिस्ट्रेट के पास मुझे अग्निकांड किया पत्थर मारा तोड़ फोड़ती अच्छा तुमको इतने दिनों के लिए जेल की सजा समझ गए हम कैसे समझे की स्वतंत्र भारत है ऐसी स्थिति में जनो देशक देशभक्तों को विधेय विधर्मियों ने गिना आज भी सचमुच में देशभक्तों को देशद्रोही गिना जाता है गंगा की रक्षा यमुना की रक्षा कृष्णा कावेरी और छिपरा ये चंबल की रक्षा की बात करने वाले को देशद्रोही माना जाता है आज भी बड़ी विकट बात है गोवंश की रक्षा की बात करने वालों को आज भी देशद्रोही माना जाता है इतना समय मैंने लिया और दिया इसलिए कि जिनको जाना था चले गए बहुत शांत होकर आप लोग सुन रहे हैं कि सैद्धांतिक धरातल पर देश स्वतंत्र कहाँ है परतंत्रता क्यों है मालूम है परतंत्रता इसलिए है कि अंग्रेजों की कूटनीति का शिकार देश है देश बिल्कुल सैद्धांतिक धरातल पर स्वतंत्र नहीं तीन वाक्य सुन लीजिए आप हमारी शिक्षा की नीति अपनी नहीं रक्षा की प्रणाली हमारी अपनी नहीं कृषि गौरक्ष वाणिज्य के प्रकल्प हमारे अपने नहीं उद्योग का सेवा के प्रकल्प हमारे अपने नहीं संविधान की आधारशिला हमारी अपने नहीं बबूल का पेड़ बोर करके हम का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो अब लेना चाहिए राजस्थान की भूमि वीरों की भूमि भक्तों की भूमि है अब व्रत लेना चाहिए कि सैद्धांतिक धरातल पर भारत को स्वतंत्र करने का मार्ग प्रशस्त करूंगा अठारह सौ तक पंजाब के रणजीत सिंह जी काबुल गांधार अफगानिस्तान जिसको कहते हैं उसके शासक थे या नहीं आगरा से लेकर काबुल तक अंग्रेजों ने उसको हमसे पृथक किया श्रीलंका को भारत से पृथक किया वर्मा को भारत से पृथक किया 14 अगस्त उन्नीस को दो पाकिस्तान पृथक कर दिए गए भारत से पृथक दो राष्ट्रों को जन्म दे दिया गया और स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्रियों ने अब तक तेरह बार देश का विखंडन किया है कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन भारत की सीमा विदेश की ओर खिसकाई ने जातियों की सकती न हो घोर परतंत्रता अपना कुछ भी स्वतंत्र भारत में नहीं है जबकि हमारा सिद्धांत दर्शन विज्ञान और व्यवहार की दृष्टि से भी सर्वोत्कृष्ट है एकमात्र उत्कृष्ट है इन सब तथ्यों को ध्यान में रख आगे बढ़े हर हर महादेव दयाश्री राम कहते सुनिए अभी अगर ना समझे नो सरदार हरियाणा पंजाब का विभाजन नहीं हुआ था गोरक्षा अच्छा की बात आई तो काटपू काट, काट जी जैसे विधान व्यक्ता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पद शोभित करने वाले ने गोहत्या का पक्ष लिया हिंदू कहा जा रहा है समझ आ है में आ गए? अभी राम जन्मभूमि मंदिर बनाकर मंदिर बना दिखाते दो मक्का में मंदिर बनाओगे अयोध्या में मंदिर ही बनना चाहिए साढ़े सत्रह लाख पर भगवान राम का जन्म सिद्ध होता है पुरानों के अनुसार एक त्रेता के प्रथम चरण में जन्म मानने पर भगवान राम के पूर्वज चक्रवर्ती सम्राट भारत के राष्ट्रपति का भवन दिल्ली का नहीं भारत के राष्ट्रपति के भवन का क्षेत्रपल नौ किलो नौ क्या है एकड़ नौ सौ एकड़ है तो महाराजा महाराजाधीराज दशक का राज भवन सौ छब्बीस एकड़ से रहा होगा कम भगवान राम का प्रदुर्भाव हुआ अब राम नहीं अब हिंदू अयोध्या के हिंदू बाबा जोर जोर से चिल्ला रहे हैं मस्जिद वहीं बने मंदिर भले ही न बने सुब्रह्मण्यम जी कह रहे सुब्रह्मण्यम जी बड़े उदाहरण सबलू के पार मस्जिद बन जाए मस्जिद के पक्षधर सब इसका मतलब मैं संकेत करता हूँ भारत के कौन ने सिखों ने नहीं अहिंसा के पक्षधर एक कौम ने भारतीय संविधान की धारा सार्थ के अनुसार जैन, बौद्ध, हैं है। हिंदुओं के गुप्त शस्त्रागार का पता विधर्मियों को दिया विधर्मियों ने शस्त्रागार लूट करके सबसे पहले उनको मारा उन्होंने कहा अरे हमने तुमको शस्त्रागार बताया तुम मार रहे हो उन्होंने कहा मूर्ख हो जो तुम अपने नहीं हुए हमारे कैसे हो सकते हो तो मुसलमानों काम खोल करके सुन लो अरब राष्ट्र में बांग्लादेश में पाकिस्तान में आप उतने सुरक्षित नहीं हैं, सुखी नहीं हैं जितने कि स्वतंत्र भारत में विभाजन के बाद के भारत में तीन तीन मुसलमान सज्जनों को हमने अब तक तो राष्ट्रपति का पद दिया है हमारी उदारता का अनुकरण क्या बांग्लादेश कर सकता है क्या अरब राष्ट्र कर सकता है क्या पाकिस्तान कर सकता है अभी भी एक राष्ट्रपति मुसलमान सज्जन उपराष्ट्रपति हमारे यहाँ है, है जम्मू कश्मीर में नरसिंह राव के शासन काल में एक मुसलमान सज्जन सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम न्यायाधीश हुए समझ गए अनेको राज्यपाल हुए हैं मुख्यमंत्री हुए हैं राजदूत हुए ऐसी उदारता इसलिए गीता का संदेश है ए अर्जुन भगवान ने कहा जब कोई तुम्हारी उदारता को दुर्बलता समझे और जो उदारता अपने अस्तित्व आदर्श को खो देने के लिए विलुप्त करने के लिए बाध्य हो तो उदारता उदारता नहीं उदारता के नाम पर तुच्छ दुर्बलता है मुसलमान सज्जनों मैं सबके हित की भावना से कहता हूँ आपको प्रसन्न रखने के लिए 370 धारा भारत में हिंदुओं के सर पर बन रहा है आपको प्रसन्न रखने के लिए ने स्वतंत्र भारत में भी पाकिस्तान बांग्लादेश बनने के बाद भी दो पाकिस्तान में एक का नाम बांग्लादेश है अब तक हिंदू एक नंबर का नागरिक नहीं है आपको रिझाने के लिए क्या यह भारत की दुर्बलता आप समझते हैं आपका दायित्व है कि पारसियों के समान भारत के प्रति कृतज्ञता का ज्ञापन करें साथ ही साथ जो हिंदू या बाबा हो या बाबू या नेता कहता है मस्जिद वहीं बने उनको कह दीजिए जो तुम राम लला के नहीं हो सकते वो हमारे कैसे हो सकते साथ ही साथ सुब्रह्मण्यम स्वामी काम खोल कर सुन ले हमारे बहुत परिचित हैं हमारे पर श्रद्धा भी रखते है लेकिन सरदू के पार मस्जिद की बात मुझे बिल्कुल रुचकर नहीं है क्यों नहीं रुचकर है मालूम है नादान राजनेताओं ने समझा था पाकिस्तान बन जाने पर दो पाकिस्तान बन जाने पर हिंदू अपनी जगह शांति से रहेंगे मुसलमान अपनी जगह शांति से रहेंगे विश्व के लिए आतंकवाद का गढ़ पाकिस्तान बन गया या नहीं अगर आप समझते हैं कि सर दुपार या अगल बगल में मस्जिद बन जाने पर सदा के लिए होगी, आपकी दुर्बलता समझी जाएगी, अब नए पाकिस्तान को अपनी हत्या के लिए विश्व की हत्या के लिए जन्म देने वाले राष्ट्र जो ही सिद्ध होंगे इसलिए समझ बोलकर काम कीजिए और मुसलमानों आपके आंसू पोचने वाले नेता नहीं हो सकते ये उदारवादी जो अपने अस्तित्व को सहन नहीं कर सकते आदर्श को सहन नहीं कर सकते ये ढुलमुल कब आप, तक तो आपके हो सकते हैं अब आप उदारता का स्वर्णिम अक्षरों में परिचय देकर इतिहास लिखो नहीं ये मस्जिद बहुत विष्णव मस्जिद भारत में बहुत है मस्जिद वहां मंदिर ही चाहिए कहीं भी बाबर के नाम से मस्जिद नहीं चाहिए हरे हरे महादेव आप लोगों ने बहुत उदारता से शांत शांतपूर्ण ढंग से महाराज जी के दिन संदेश राष्ट्र के संदेश सुने कल पुनः इसी क्रम में श्री ब्रजेश अग्रवाल